शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण हो रघुबर विमलय से जो गायक फल साधु याद काम चंद्र की जय करव हनुमान की जय फुल सब संत निकी जय तीन सौ इक्कीस के बाद लोक बशेष बुलाये सादर सतानंद सुनियाए बेग जब जबरान जाई ृत प्रमुदित सखिन समेत शयानी विप्रदू कुल व्रज बुलाई करिफुलीति सुम गायी नारी वेश सकल शोभा सुंदरी श्यामा तीन देख सुख पाहीं नारी, नारी। दिन पहचान प्राण ते प्यारी दारोबारनमानी कुमार माता अर्द सब जानी दो दो दो दो दो। सीए समार समाज बनाई मुदिति मंड कही चलिए लगाई चल्याय सत्य साजे सुंदरी सब मद्द कुंजर गामिनी कल गान सुन मुनि ध्यान जा गही काम को लाजह मंजीर अनुपुर कलित संकन काल गति बर बाजहही सोहति बनुता वृंद महु सहज सुहावनि सबिलना जनु मध्य जनु सुषुमासीय कमनीय मासीय कमनीय मासी श्रिया बामचंद्र की सब संतन अभि स्मरण करें कि जनकपुरी में महाराज जनक जी के राजभवन के आंगन में बरात पहुंच गई पहले भगवान श्री राम जी पहुंच गए उनकी आरती हुई उसके बाद महाराज दशरथ और तो सब बाराती लोग पहुंच गए जनक जी ने सबका स्वागत किया बैठने के लिए आसन दिए सबका सम्मान किया और उसके साथ ही फिर पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वशिष्ठ जी ने मंडप के नीचे वहाँ आहुतियाँ देने के लिए अग्नि पर जड़प की अग्नि कुंड तैयार किया और उसी समय से समझ करके कि अब विवाह का समय आ गया है उन्होंने ने को बुलाया, तो कहते तो समय समय बुलाए, कि अब जो है वो पाणी ग्रहण का समय आ गया है इसलिए सीता जी का यहाँ उपस्थित होना आवश्यक है ये समय समझ करके और उन्होंने वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया तो सादर सतानंद सुनियाे जो है वह आदरपूर्वक है वशिष्ठ जी तो हो गए पुरोहित तो महाराज दशरथ की तरफ से और ये सतानंद जी जो जनक की ओर के पुरोहित हैं उनके कुल गुरु हैं तो दोनों ओर के ये कुल गुरु हैं तो ये यहाँ से ये मालूम होता है कि वैसे तो तिथि लगन वो तो कन्या पक्ष की तरफ से निर्धारित होती है और वर्ग पक्ष की तरफ सूचना दी जाती है लेकिन वर पक्ष के लोग आ करके जब दोनों तरफ के पुरोहित इकट्ठे होते हैं तो है। उनमें से अग्रगामी जो होता है वो होता है वर्ग पक्ष का पुरोहित वो आगे आगे कार्य प्रारंभ कराता है और कन्या पक्ष का पुरोहित उसी प्रकार से उसका अनुगमन करता है और तो उस कार्य विधि उसी तरह से पूरा कराता है यद्यपि उसमें कार्य जितना होता है वो कन्या पक्ष का ही पुरोहित करता है लेकिन उसमें मार्गदर्शन करने वाला बताने वाला आगे चलने वाला बरत चुका होता है अब देखो हर बातें जो है अपने आप जो है वो हो सब निर्धारित है ऐसा नहीं मनमानी जहाँ आया शो कर दिया इस प्रकार से नहीं है इसलिए बश ने पहले सतानंद जी को बुलाया कहा कि भाई अब हो कन्या को बुलाना चाहिए और आगे का कार्य प्रारंभ हो तो सतानंद जी ने आदर पूर्वक उनके पास आए मानी सतानंद जी है बशिषी का आदर करते हैं कन्या पक्ष के होने के नाते ये हैं सतानंद जी और वशिष्ठ जी जो हैं वो बड़ पक्ष की ओर भी हैं इसलिए उनका आदर करते हैं और वैसे भी वशिष्ठ जी जो है सतानंद ज्यादा समाज में लोक में मान्यता इनकी ज्यादा प्राप्त है इसलिए ये क्रम इस प्रकार से चलता है दूसरी बात एक ये भी है पौराणिक कथाओं के अनुसार की पूर्व काल में कभी वशिष्ठ जी जनक के वंश के पुरोहित थे वहां भी रहे और कुछ घटनाएं ऐसी घट गई यज्ञ आदि के समय जिस समय वशिष्ठ जी उनका यज्ञ नहीं करा सके तो फिर वह वहां के इनके वंश के जो जनक जी के और पूर्वज थे वो इनसे नाराज हो गए कुछ बहुत ही बात वशिष्ठ जी ने उनका पुरोहित कार्य छोड़ दिया तो उसके बाद जो है वह गौतम शिव थे वो इन्हीं के राज्य थे जब जहाँ पर वो अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया है तो जनकपुर का राज्य में प्रवेश करने के बाद तब अहिल्या और गौतम का आश्रम वहां था तो गौतम जनक जी के यहाँ के पुरोहित रहे और जब गौतम ने अपना शरीर छोड़ दिया तब तो उसके बाद उनके पुत्र सतानंद जो है इन्हे पुरोहित कार्य जनक जी का स्वीकार किया <स्थ> पूर्व काल की जो एक प्रकार से बीमनस्य जैसा कुछ था वो बात अब यहाँ आकर के समाप्त हो गई जब ये वशिष्ठ जी भगवान राम के सूर्यवंश के पुरोहित हो गए और समाज में इनकी मान्यता भी अधिक हो गई तब ये श्वतानंद जी हैं और जनक जी हैं इस सब वशिष्ट जी का विशेष आदर करने लगे और इस दृष्टि से भी आदर करने लगे जिससे कि पूर्व काल की जो बेमनुष्य बारी या रुष्ट होने की जो भावना इनमें रही हो वो समाप्त हो जाए इसलिए भी उनका बहुत आदर करते हैं तो श्वतानंद जी भी वशिष्ठ जी के सामने आते हैं तो आदर पूर्वक आते हैं दूसरी बात एक और भी है आदर का तात्पर्य शीघ्रता ये जो है वो लाक्षणिक अर्थ है साथ माने बातचीत तो इस प्रकार के है कि सदानंद जी आए बड़े आदरपूर्वक वश्य जी के पास आए लेकिन अपने साहित्य में लाक्षणिक अर्थ और व्यंजना वाला अर्थ ये भी चलता रहता है तो यहाँ पर तो लाक्षणिक अर्थ में है कि बड़ी शीघ्रता से आए शीघ्रता आदर का दिखाने का है जब कहीं किसी को बुलाया घर से आ गया तो इसके मैंने वो आदर प्रदर्शित कर रहा है और यदि बुलाया और वो नहीं आया देर लगाई इधर किया और फिर आया तो इसके मैंने अनादर हो गया अब ये ये अपनी जो है अपने भारतीय समाज का समझो या भारतीय संस्कृति के एटीकेट है ये सब कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कैसे रहना चाहिए इन सब बातों की चर्चा है ये सब उसमें ये भी साथ रखने दिखाते रहते हैं तो ये जी बड़ी शीघ्रतापूर्वक बड़े आदर पूर्वक उनके पास आये तो बसिष जी, जी ने उनसे अभी आम हो जायी राजकुमारी को अब लाओ जिससे आगे का कार्यक्रम चले तो राजकुमारी आदेश हुआ उनको शतानंद को तो शतान आदेश को पाकर करके क्या हुआ चले मुदित तो मुनि आए उपायी ये बश का आदेश था आज्ञा थी शतानंद ने उसका पालन किया और इस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक पालन किया मैंने जैसे बसिजी ने कहा तो सतानंद जी भी प्रसन्न हो गए। जाए प्रसन्न होकर के जी को लेने के लिए चल गए इससे यह भी मालूम होता की वरुष जी ने सतानंद जी से कहा कि अब जाकर के को सीता जी को, को ले आओ तो ये नहीं कि किसी के द्वारा भेज करके बुलवाओ ये नहीं अब जी को चूक लाना है तो इस समय सतानंद जी स्वयं जाते हैं सीता जी को लाने के लिए तो वो ये देखा जाता है की कि किस स्तर का कार्य है उसे करना है यदि ज्यादा उच्च स्तर का कार्य है तो उसी स्तर के व्यक्ति करेंगे भी और अगर नीचे के स्तर का कोई कार्य होगा तो फिर नीचे के स्तर के व्यक्ति उस कार्य को करेंगे फिर और भी इसी प्रकार होते हैं जो जिस स्तर का है उस स्तर उस पर उसको अपना कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है इसलिए सतानंद जी को स्वयं भेजा जाता है और वो सीता जी को लेने के लिए जाते हैं और प्रसन्न होकर के जाते हैं उनको ऐसा नहीं किस आदेश मिला तो कभी देखो हमारे ऊपर खुन चलाते हैं ऐसे ऐसा भाव नहीं होगा बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस सीताजी को लाने चल भी दे दे, तो जो प्रसन्न उनके मन में प्रसन्नता है अब दूसरी बात यह कि जितना भी ये सब विवाह का आयोजन चल रहा है तो ये तो ऊपर से एक देखने चाहिए सामाजिक कार्यक्रम है लौकिक कार्य है ऐसा दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे जो आध्यात्मिक भावना है वो स्मार्ट रखे तो बहुत जगह के अर्थ तो उस आध्यात्मिक भावना से ही लगते है जैसे कि भगवान श्री राम का सीता जी का जो विवाह है वो वेदांत की दृष्टि से जब तक वह तो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर प्राण मन बुद्धि जीव अथवा शरीर समझ रहा है तब तक वो परमात्मा से आत्मा से भिन्न है। तो आत्मा अलग और वो व्यक्ति अलग इस प्रकार की स्थिति अब इन दोनों का मिलन होता है तब किस प्रकार से होता है पहले व्यक्ति अपना शरीर भाव भाव को छोड़ करके आत्मभाव में आ गए आत्मभाव में आने पर भी उसके बाद में प्राकृत जितनी रचना है इस प्राकृत रचना से तो उसका आत्मभाव प्राप्त होने पर संबंध ऐसा लगता है कि संबंध छूट गया इसमें अपने शरीर आदि को प्राण आदि को प्राकृत जो, जो पक्ष था उसको छोड़ करके आत्मभाव में आ गया लेकिन दूसरी बात ये होती है वो देखता है की ये सब कुछ तो जितना भी है जगत समेत व्यक्ति समस्त सब हमारा रूप है ये जहां उसने व्यक्ति देखा तो सारा जगत हो गया सीता और ये आत्मा हो गया राम अब इसके बाद में जहाँ सीता राम का जो संबंध है वो इस प्रकार का है जैसे कि विवाह हो रहा है आध्यात्मिक साधना करते करते व्यक्ति जब आत्मा भाव में आ जाए और आत्माभाव में स्थित रहते हुए समस्त जगत को अपना ही रूप देखे अपने से अभिन्न माने तो मानो भगवान श्री राम को सीता का विवाह और उस समय एक आनंद की अनुभूति होने लगती आत्मा का ज्ञान होने पर ही और फिर उसके बाद समस्त जगत अपने से अभिन्न है ये हो गया अद्वैत आत्मा ही एकमात्र सर्वत्र है और जगत जितना भी है वो आत्मा का ही रूप है जितनी भी सृष्टि है जितना निर्णाम रूपात्मक जगत है नाना है वो सब आत्मा का ही रूप है ये भाव यहाँ आ गया तहाँ उसको जो मानो भगवान राम का सीता जी का विवाह हो गया अब तो वो समय जैसा आनंद होता है उस आनंद का निरूपण इस प्रकार के ये जो कार्यक्रम भौतिक कार्यक्रम द्वारा का चल रहा है उसके बीच में सूचित करते रहते हैं। जब व्यक्ति तो की ये स्थिति हुई कि उसने आत्मा को देखा कि समस्त जगत जितनी सृष्टि है वो अपना भी रूप है तो उसके आत्मा तो आनंद में सही है, है लेकिन उसके जो है बुद्धि के ऊपर मन के ऊपर शरीर के ऊपर इन सब ऊपर भी उसके इस ज्ञान का प्रभाव पड़ता है और तो प्रभाव ये पड़ता है समस्त समस्तगुण आ जाते हैं तब तक जो है जितने सदगुण थे आकर के अब तभी धीरे धीरे रहते हैं अब इस समय जब ये गया, तो जैसे समस्त देवता आकर के घिरे हुए हैं यहाँ पर विद्यमान है इसी प्रकार से मानो उसके सारे देवता आकर के उसके, उसके अंदर सदगुणों के रूप में आकर के इफेक्टिव होते हैं और सरस्त देवता भी प्रसन्न है उस ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को जब व्यक्ति अज्ञानी है शरीराभिमानी है अहंकार युक्त है और वो जगत में इन वस्तुओं के इनके सबके प्रति राग रखता है इनकी कामनाएं रखता है उस समय देवता अप्रसन्न होते हैं भागते हैं हमारे लोगों का जो जीवन जो है भौतिक जीवन में अहंकार जीवन में, में देवता असंतुष्ट रहते हैं उनको भोजन नहीं मिलता उनको आदर सत्कार प्राप्त नहीं होता देवता ठहर नहीं पाते भागते हैं देवता उसके स्थान पर काम क्रोध लोग हम आदि जो निषाचर हैं वो आकर के बात करते हैं इसलिए मुख्य बात जो है अपने आध्यात्मिक जीवन की उसको ध्यान रखें और किसी व्यक्ति को और भी किसी कि किसी प्रकार से है ये सब की ये सब चर्चा जो हो रही है यहाँ पर कोई कोई बहुत से संत महात्मा हैं अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं और उनका वर्णन करते है लेकिन किसी भी प्रकार से हो है ये सब आध्यात्मिक तत्व का ही उसी भाष्य का उद्घाटन इस प्रकार से भौतिक रूप में और प्रतीकों के रूप में उसको करते हैं प्रतीकों में अंतर हो सकता है कोई किसी प्रतीक को कुछ माने कोई किसी प्रती को कुछ माने इस प्रकार का हो सकता है लेकिन सावधानी से देखते रहे तो तुलसीदास जी उन प्रतीकों का संकेत करते रहते हैं। इसलिए उनसे भी बहुत कुछ जानकारी हो जाती है तो इस प्रकार से जो ये स्थिति हुई ये जीवन का उत्तम है इसमें ये जितने भी महाराज दशरथ हैं, महाराज जनक हैं, ये सभी किसी के अंतर्गत सब आ जाते हैं इन्हीं प्रतीकों के अंतर्गत। महाराज दशरथ जैसे दस इंद्रियों के रखने वाले हैं, परमात्म परायण है तो ये भावना दशरथ जी के साथ में आ गई और दशरथ जी भी प्रसन्न हैं और तो भगवान का दशरथ जी के यहाँ पर जैसा ऐसा कोई व्यक्ति हो तो परमात्मा भी आत्मा भी आकर के उसके यहाँ प्रकट भी होता है अपना ज्ञान उसको प्रदान करता व्यक्त करता है जैसे महाराज कसरथ के यहाँ भगवान राम आए जनक जी भी इसी प्रकार से जनक हैं, विदेह हैं, ज्ञानी हैं, <coughs> और वो भी संसार में आसक्तियां उनकी नहीं है संयमी हैं, तो सीता जी भी आकर के उनके यहाँ शरीर धारण करती हैं और उनके यहाँ अवतार लेती हैं, तो ये सब के सब जो आंतरिक दशाएं हैं दोनों प्रकार से सब तरफ से तो कहीं न कहीं से देखे तो इस प्रकार की स्थिति आती है जब तक की व्यक्ति ये स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता कि अपने आत्मभाव में स्थित होकर के समस्त जगत को अपना ये रूप देखे तब तक तो उसको विश्राम और शांति नहीं उसको नाना प्रकार के क्लेश नाना प्रकार के दुख नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में सदा रहती ही रहती है अहंकार व्यक्ति हूँ मैं और करका बोध होगा मैं अलग दूसरा व्यक्ति दूसरा हम बहुत ठीक दूसरा सब खराब खराब दोस्त दोस्त बस तो इस प्रकार का जो है अहंकारी व्यक्ति से जो है मैपर का भाव होता है ये मैपर का भाव क्या है मैंने तो वो परमात्मा से व्युक्त है आत्मा से परमात्मा का सम्बन्ध होकर जिस ज्ञान की स्थिति में पहुंचना चाहिए पहुंच है। वो वहाँ नहीं पहुँच पाया वो बीच में कहीं अटका हुआ है या उधर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है तो ये विचार करने के बाद जहाँ अपने आपने स्वर उपस्थित होकर के समस्त जगत को अपना रूप देखा वो तो देखते है जितने भी प्राणी है वो सब अपने ही प्रतिबिंब है जैसे दर्पण सामने रखे हो, कई और मैं अपने प्रतिबिंब देता तो हूँ सब प्रतिबिंब चाहे मुंह टेढ़ा दिखाई दे चाहे सीधा दिखाई दे चाहे गोल दिखाई दे चाहे लंबा दिखाई दे चाहे धूबुल दिखाई दे चाहे साफ दिखाई दे, देखने वाला व्यक्ति जानता है कि सब प्रतिबिंब अपने अपने से भिन्न कोई प्रतिबिम्ब नहीं है अब प्रतिबिंब को हरे तुम्हारी नाग टेढ़ी हरे तुम्हारी नाग टेढ़ी हरे तुम्हारा लंबा हरे तुम्हारा मुंगा ये कहना चाहिए अज्ञान का इस प्रकार से बोलना जो वो इसको मैंने जानते ही नहीं कि सबके सब अपने ही प्रतिबिम्ब है इसलिए धीरे धीरे करके जो ज्ञान की इस प्रकार की स्थिति है अभेद भाव से सबको देखें समस्त प्राणी अपने ही प्रतिबिम्ब और समस्त जगत जिसमें भौतिक जगत ये समस्त जगत भी अपना ही अपना रूप जैसे जल के ऊपर तरंगे इसी प्रकार से अपने ऊपर आश्रत सारा जगत तो ये बात को ध्यान में रख करके इन सबको देखे दूसरी तो राशि जी जैसे पहले बता दिया जैसे चार अवस्थाएं हैं जैसे चार पुरुषार्थ हैं तो पहले चार पुरुषार्थ बता दिए फिर चार अवस्थाएं बता दी तो ये किस लिए बता दिए ये कोई में बड़ी बता दिए इस प्रकार के हैं जिससे कि व्यक्ति को पहले अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास में चार पुरुषार्थों का ज्ञान होना चाहिए और उन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करे क्रमशाह अंतिम पुरुषार्थ तक पहुंचे इसलिए बता दिया उसके बाद चार अवस्थाएं बता दी जब वो व्यक्ति चौथे पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तब तो उसके चौथे ही पुरुषार्थ में ये अवस्थाएं ज्ञान की अवस्था हो गयी दाशी कर आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान में ले तो तो जा जाना चाहते है आगे चल करके इसी प्रकार से जब देखेंगे तो फिर तुलसीदास तो अवस्था का संकेत कर देंगे और बाकी तो विस्तार से कथा चलती रहेगी लेकिन आध्यात्मिक जो रहस्य उसके पीछे है वो जगह जगह उसका संकेत करते रहते हैं प्रबुद्ध तो लोगों का काम यह है अंसायित मानस को समझे उसका पाठ करें उसके अर्थ को देखें और उसके तात्पर्य को देखें कि तुलसी राज्य कहना क्या चाहते हैं शिक्षा क्या देना चाहते हैं इस कथा को सुना करके क्या चाहते हैं हम कैसे बने कहाँ पहुंचे तो वो जो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए इसलिए अब मुदित मुदित प्रमुदित इत्यादि शब्द आते रहते हैं प्रसन्न है सब सुंदर है सब आनंदित है और सब अलौकिक है सब दिव्य है उसका तात्पर्य इसका सब अध्यात्मिक की बात बोल रहे हैं वही ले जाना चाहते हैं कि कथा तो सुनो सभ्यवाह की लेकिन ध्यान रखो आत्मज्ञान ज्ञान ज्ञान की और उसी भाव में रहकर करके उस कथा को सुनो ये तो सारी कथा अपने अंतरिक्ष जगत की है अपने ही भीतर ये सब इस प्रकार से तो तो परमात्मा भी अपने स्वरूप और ये सब प्रकृति जितनी भी जगत है वो भी अपना ही रूप और उसमें सब जितनी जीव है वो भी अपने ही प्रतिरूप इन सबको तो इस प्रकार से देख करके सबके साथ में एकत्व का भाव स्थापित हो प्रयास होना चाहिए तो ये तो सतानंद जी प्रसन्न होकर के चले चले सुने आए सुपाई प्रसन्न होकर के चले अब जाकर के सतानंद जी कहा पहुँचे अंतापुर में पहुंचे और वहाँ इसका सुनैना जी के पास सीधे पहुँचे जो रानी है वो मुख्य के पास पहुँचे और उनको कहा कि जो है इस समय सीता को मंडप के नीचे ले जाना है उसकी तैयारी करो तो रानी सुनो उपरो तो प्ररोहित बने सतानंद जी सतानंद जी की बात सुन करके रानी ने क्या किया प्रमुद समेत सयानी अब ये ये भी प्रमुदित हो गये अब देखो हर कोई प्रसन्न तो हर कोई हो जाए स्वतानंद जी चले लेने के लिए तो वो भी प्रसन्न है और रानी से जिनके कहा कि देखो उनको सीता जी को वहां ले जाना है और ये रानी भी प्रसन्न है रानी तो स्वतानंद जी तो केवल मुद्रित थे और रानी क्या हो गई प्रमुदित हो गई अब इससे ऐसा लगता है कि सीताजी का रानी से ज्यादा निकट प्रसन्न सतानंद जी का शायद तो संबंध थोड़ा दूर का है तो सतानंद जी तो केवल प्रसन्न होते हैं लेकिन रानी जी प्रमुदी तो तो और, तो और ये भी बताते हैं की वो जो रानी जो है वो सयानी भी है मैंने बुद्धिमान भी है एक बात ये भी ध्यान रखने की जो साथ बराबर अपने ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाए परमार्थिक हो जाए आध्यात्मिक जीवन की उत्कृष्टता पर पहुंच जाए तो इसके माने मूर्ख हो जाना उसका लक्षण नहीं है कि लापरवाह हो जाए मूर्ख हो जाए सोता रहे पड़ा रहे बेहोश पड़ा रहे ये तात्पर्य नहीं है बिल्कुल साफ साफ बात यह है कि जो व्यक्ति जितना ही आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंचता जाएगा उतना ज्यादा बुद्धिमान होता जाएगा बिना बुद्धि के विकास परमात्मा की प्राप्त नहीं होती बुद्धि अगर जड़ बनी रही शरीर में हम भाव रखने वाली बनी रही संसार के विषय भोगों में आसक्त बनी रही मान सम्मान के ही पीछे पड़ी रही तो बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अयोग्य इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमान भी होना चाहिए समझदार मैंने कि कहा किस परिस्थितियों में किस प्रकार ऐसी हमें व्यवहार करना है इस बात को धड़ी भाग समझता और सावधान रहे व्यक्ति उसी प्रकार से करे ऐसे नहीं कि की जरा से कहीं कोई स्थिति ऐसी आई और भावना के कारण से व्यक्ति उसी में बह गया और बुद्धि के साथ साथ नष्ट हो गई ये कोई समझदार व्यक्तियों का आध्यात्मिक लक्षण नहीं है इसलिए यहाँ पर तुलसी राशि इस प्रकार बताते रहते बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं है नहीं सब ऐसी पंक्तियों को देख करके सावधानी पूर्वक इनके तात्पर्य की तरफ ध्यान देने का अभ्यास डालना चाहिए अब रानी क्या करती है उन्होंने रानी ने सुनैना ने फिर इन सबको बुलाया विप्रों की को बुलाया अब उनके कुल बुलाए। और जो कुल की जो वृद्ध स्त्रिया थी उनको बुलाया और करीत सुमंगल गायी उन्होंने कुल की रीत सब करवाई मैंने सीता जी जब मंडप पे चले उसके पहले उनको भारण मास में भवन के भीतर कुछ पूजा इत्यादि कराई जाती है वो सब करा करके तब वो वहाँ पे मंडप के नीचे उनको ले जाया जाता है तो वो जो कुछ कार्य कराने थे तो वो अब कुलवृद्ध इन दोनों का नाम को तो लिया क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा व्यवहार आचरण जो कुछ भी चले कार्यक्रम चले उनमें वैदिक रीति भी सम्मिलित होनी चाहिए लौकिक रीति भी सम्मिलित होना चाहिए न लौकिक रीतियों का अनादर करें और न वैदिक रीतियों का अनादर करें इन दोनों के साथ ले चले ये क्या करती है जो समय की वैदिक रीत है वो बताते है और कुल वृद्ध ये क्या करते हैं ये कहते है, हमारी परम्परा बताते हैं तो, तो समय रानी सब करवाती है उसी तो कुल रीत करीति और मंगल गाय सब रीत इस प्रकार की और उन्होंने मंगल गीत भी गाये ये सब स्त्रियाँ जो आई तो गाते हुए सब ये कार्य कराते हैं जितना भी पूजन इत्यादि होता जाता है उसमें साथ साथ स्त्रियाँ बराबर गाती रहती है गाती क्या है? गाती रहती है कोई भगवान के मंगल गीत गाती रहती हैं। या उस समय के जो कुछ उन्हें कार्य करने हैं वो भी उनके गीतों के ही कड़िया हैं। वो बोलती जाती हैं उसी प्रकार से आगे आगे जो है वो पूजन होता जाता है तो नारी बेस जय बामा, सकल सुभा श्यामा अब उस समय जो है स्त्रियाँ जब स्त्री इकट्ठी हुई थी उनका सबका वर्णन कर देते हैं कैसी है नारी वेश बामा सुर मान देवताओं के देवताओं की स्त्रियाँ भी वहाँ विद्यमान अरे ये तो है वधु हैं, तो है और वहाँ पर कुल कुल की वृद्ध स्त्रियाँ है ही हैं और जो कुल की जो हैं वृद्ध नहीं हैं वो स्त्रियाँ भी वहाँ पर हैं और वहाँ पर देवताओं की स्त्रियाँ भी वहाँ विद्यमान देवताओं की स्त्रियाँ बर बामा मान देवताओं की स्त्रियाँ बामा स्त्रियाँ जो है वो नारी वेश वो वहाँ पर स्त्रियों का वेश बनाए हुए उसी स्त्रियों के समाज में वो भी विद्यमान है अब इसको केवल ये ना भूल जाए कि केवल वहां पर देवताओं ने स्त्रियों रूप धारण किया बस बुद्धि वहीं पर तो काम करके इस प्रकार से नहीं बराबर इस बात को ध्यान में रखें कि ये सब हमारे आंतरिक जगत की बात है यहाँ पर जितनी जितनी वृत्तियां हमारे अंदर की जो गुण हमारे अंदर के हैं जो सात्विक गुण है शुभ गुण जितने भी हैं कुछ पुरुषवाचक हैं कुछ स्त्री हैं जो स्त्री वाचक वो सब देवियां हैं और जो पुरुषवाचक हैं सब सबके सब देवताए हैं जैसे प्रेम है तो देवता है भक्ति है तो स्त्री है देवी है इस प्रकार से देखो कि उसमें नाना प्रकार के भाव जो अपने अंदर हैं, वो सब देवी देवता है सब के सब वहां पर एक होते हैं तो ये कहते हैं कि नारी वेश जय सुरा सकल स्वभा सुंदरी श्यामा वह सबके सब, सब स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है स्वभावता सुंदर माने देवता तो सब सुंदर होते ही है कोई बात नहीं कि देवताओं का सुंदर होने की बात क्या है जब गंधर्व या सबसे पहला लोग यहाँ से ऊपर उठते हैं तो पहला गंधर्व लोक ही मिल जाता है और उस गंधर्व लोक में ही जितने स्त्री पुरुष हैं, सब सुंदर है। और सब युवा हैं, कोई में होता नहीं है जब इसी में आइये तो आगे जब पहुंचे लोक में पहुंचे अजानज लोक में पहुंचे देवलोक में पहुंचे नित्य देवताओं के लोग में पहुंचे तो वहाँ कहाता हो सकती है वहाँ तो सब सुंदर ही सुंदर है इसलिए कहते हैं देवता तो सबसे सुंदर नहीं है और देवता सह सुंदर उधर वर्णन है और अपने भीतर अरे बताओ भाई सबके साथ हमारा प्रेम व्यवहार तो वो सुंदर है कि हमारे लोगों से झगड़ा प्रसाद वो सुंदर है क्या भाई आपका झगड़ा प्रसाद बहुत सुंदर है ऐसे थोड़ा बोला जाए आपका क्रोध बहुत सुंदर है ऐसे थोड़ा बोला जाए तो उसमें यही बोला जाएगी सब क्रूप सुंदरता जितनी जगह जितने निशाचर है निशाचरिया है वो सब क्रूप जितने देवता है सुंदर क्या और क्या सुंदरी श्यामा श्यामा शब्द से भ्रम होता है श्यामा से लगता है श्याम वर्ण के हैं सब श्याम वर्ण मन काले काले हैं ऐसा नहीं जो है जब सुंदर हैं तो हो सकता कुछ गौर है कुछ गौरवर्ण और श्याम वर्ण सभी सुंदर होते हैं लेकिन श्यामा से तात्पर्य है जिनकी की आयु 16 वर्ष की इन की होती है उनको संस्कृत में श्यामा बोलते हैं एक शब्द सोलह वर्ष की आयु की स्त्रियाँ श्यामा इसलिए ये सब श्यामा मने सोलह वर्ष की स्त्रियां सभी युवा स्त्रियां हैं सकल सुभा श्यामा तीनी देख सुखता महीनारी उनको देख करके वो सब स्त्रिया जितनी भी वहां पर की कुल की वृद्ध स्त्रियाँ है और विप्रों की स्त्रियाँ हैं या रानी हैं, या उनकी और सतिया हैं, वो सब इन देवताओं को देखती हैं, देवताओं देवियों को देखती है तो वह सब इनको देखते करते बहुत प्रसन्न होती है उनकी सुंदरता को देख करके और दिन पहचान प्राण से प्यारी यद्यप वो पहचान के नहीं है वो आ गई सब तो वो फिर भी उनको लेकिन सुंदरता के कारण और अपने व्यवहार के कारण से ये सब देवियां जितनी हैं वहाँ बड़े प्रेम के साथ में सेवा भाव के साथ में सहयोग के साथ में कार्य करती हैं जैसे पूजन इत्यादि होती है अब वहाँ स्त्रियाँ गा रहे तो हैं तो जो स्त्रियाँ गाती है लौकिक स्त्रियाँ गाने वाली उनकी अपेक्षा ये देवियाँ जब गाती है तो सरस्वती भी जो समाज में विद्यमान हो और वो स्त्रियाँ गावे तो उनके सामने दुनिया में कौन गा सकता है तो इनका संगीत इतना मधुर संगीत बोले ये और इतना शुद्ध बोले ये जिसको सुनकर के करके सिय लगने लगी ताकि तो स्त्रियाँ बड़ी त्रिया। ये तो बड़ी सुंदर स्त्रियां ये तो बहुत अच्छी है इस प्रकार से तो उनको लगने लगी अब वो ये भी नहीं उनसे पूछती कि तुम आकर हो कौन आज तक तो तुम कभी आई नहीं आज तक कभी तुमको देखा नहीं तो तुम किस मोहल्ले में रहती हो किस नगर में रहती हो कहा से आई हो तो अपने रिश्तेदारी में कहीं किसी के यहाँ की है कौन ये पूछती नहीं है क्यों नहीं पूछती सरस्वती जी ने सबकी बुद्धि को जाम कर रखता है जिससे की वो हो ये सब पूछ पूछ न पा देखते हैं, इनको सबको देखने दें, और विवाह में सम्मिलित रहने दें और वो सब कहीं उनके सामने प्रश्नोत्तर करके वो जो रहस्य है वो खुलने ना पावे सरस्वती जी सब बात को साधे रहते है आगे कथा चलती है कहते हैं कि बिन पहचान प्राण से प्यारी और बार बार सम्मान ही रानी और रानी उनका बार बार सम्मान करती है सुनैना जो है उनको देवियों को जितनी आई है चूंकि प्रिय लगती है उनका सम्मान भी करती है उनको और उमा रमा शारद समझानी वो समझती है ये तो ऐसी सुंदर है जैसे कि लक्ष्मी जी हो ऐसी सुंदर है जैसे कि ये जो है ब्रह्मी हो ऐसी जैसे कि देवी दुर्गा देवी हो ऐसे करके उनको देवी सुंदर सुंदर सब रानियाँ ये सब देवियाँ लगती हैं तो बस ऐसी समझ करके उनका आदर भी करते हैं जैसे देवियों का कोई आदर पूजन करता हो सम्मान करता हो ऐसी उनका वो सम्मान भी कर देती है और सीए समाज समाज बनाई तो उधर तो हुआ ये कि रानी जो है वो हो वो पूजा की पूजा इत्यादि करती कराती हैं सबको आदर सम्मान देती हैं और सीता जी को देती हैं कि इनके तैयार करो ले चलने के लिए तो उनकी जो सखियाँ हैं सीताजी का जो समाज है वो तो सीताजी को झटपट पहले से वो हैं, लेकिन उनका थोड़ा और संभाल दिया कि चलो उनको ले करके चलो मुद्रेवा अब ये सब सत्या ये भी सब प्रसन्न है तो जब मुदित है प्रमुदित है फिर ये मुद्रित आ गये तो ये सबके सब, सब प्रसन्न सत्या सीता जी को लेकर के चलती है और पूरा समाज उनको लेकर के चल देता है उनको सीता जी को आगे चली लिया ये सीता ही सखी सादर और फिर वो सत्या जो है जी को आदर से लेकर के चलती है आदरपूर्वक ले चलती है जी को आगे आगे करती है और सत्या उनके पीछे रहती है ये आदर पूर्वक ले कर चलने का तरीका है आगे लंका पानी में देखते हैं कि सब जो है वो सीता जी को वहाँ से जब अशोक वाटिका में थी वो तो समाप्त हो गया तब भगवान राम ने बुलाया तो सब उनको ले करके सीता जी को चले तो सीता जी को आगे करके ले कर चले तो ये तरीका सब जगह तो सीताजी ध्यान रखते है जहाँ इनके साथ आदर व्यवहार करना दिखाना है वो तो दिखाते हैं सीताजी को आगे आगे करके सख्तियां उनके पीछे पीछे चलती हैं और जहां जैसे दाएं बाएं भी हैं पीछे भी हैं बराबर सीताजी के साथ भी हैं और जहाँ कहीं उनको सीता जी को जिस प्रकार से चलना होता है वहां पर तो उनको बताती दी जाती है अब इधर चलो अब ऐसे चलो अब, अब मैने मंडप किस से कहता कहां है बैठना है कहाँ करना है तो उसकी बात और सीताजी को स्वयं नहीं सोचना है जिम्मेदारी सख्तियों की है कि तो उनको ले जाए जहाँ उनको बैठाना हो जहाँ उनको पहुँचाना हो वहाँ वो पहुंचा इसलिए सखिया सब पहले से ट्रेंड है उनको पहले बता दिया कि कहा किस प्रकार से जाना है कहा कैसे पहुँचना है उनको सब माले और सजिश्व मंगल भामिनी और वो सब सब उनके साथ में स्त्रिया जितनी है वो मंगल गीत गाती हुई और मांगल रूप से सीताजी को लेकर के चलती है अब यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया लेकिन वैसे जो वो जब सीताजी को लेकर के चलने लगी तो दूसरी रामायणों को देखते रहो वाल्मीकि रामायण इत्यादि को विस्तार है सीता तो जी कहीं कहीं संक्षेप भी करते रहते हैं जब ये कहा सीताजी को आदर पूर्वक सुखियां लेकर के चली तो उसमें ये भी है कि सीता जी के हाथ में सिंदूर का पात्र रखा गया अक्षत रखे गए पुष्प रखे गए और उनको कहा गया की इनको लेकर के चल तो ऐसे करके सीताजी लेकर के भीतर से निकलती है इनको लेकर तो वो सब आकर सीताजी आते हैं तो नव सप्त साजे सुंदरी नव सप्त क्या मने नौ सात सोलह है हाँ? साजे मैंने सोलह श्रृंगार किए हुए सब प्रकार के पूर्ण ऊपर से नीचे तक श्रृंगार यु स्त्रियां और सब सुंदर हैं, सब मत कुंजरगामिनी और सब जो है बड़े उस समय युवा काल में बड़ी जो वो हो इसलिए मत करके उनको बताते हैं कुंजरगामिनी मत कुंजर ऐसे भी कह सकते हैं कुंजर को मत बोल दिया जैसे मत कुंजर चले हाथी जिस प्रकार से बनता है उस प्रकार से चली जा रही है स्त्रियों को इस प्रकार से संभाल करके धीरे धीरे चलना जब चलती हैं तो उनको जो है वो गजगामनी कहते हैं उनको तो गजगामनी मतलब धीर धीरे धीरे संभाल करके वो सब चले जा रहे हैं और कल गान सुन मुन ध्यान तागही और जो वो सब उनके साथ में सफिया है वो सब गा रहे हैं तो बड़ी मधुर गा रहे हैं और देवियां भी तो उसमें हैं वो भी सब गा रहे इसलिए बड़ा मधुर संगीत हो रहा है और जो संगीत मधुर हो रहा है वो कैसा मधुर संगीत है तुलसीदास तो ने याद किया तो उनको लगा की काम कोकिल लाजी कामदेव ने भी अगर मानो तमाम कोयलों का रूप धारण कर लिया हो और वो कोयलों के को रूप से गा रहा हो तो वो भी कोयले भी इनके संगीत के सामने लज्जित हो जाए मानो उससे भी ज्यादा सुंदर गा रहे हैं ये तुलसीदास को दिखाई दे और मंजीर ये सब जो को तुलसीदास दिखाई दे रहा वही वर्णन है अब वो जैसा हो जैसा हो तैसा हो और हमें आपको जैसा दिखाई दे तैसा दिखाई दे लेकिन तुलसीदास को कैसा दिखाई दिया शुभ भाषण उसका वर्णन ये है तो मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजी और फिर जब वो चलते हैं तो सभी स्त्रियां जो हैं वो आभूषण धारण किए हैं। उन आभूषणों में किंकड़ी लगी हुई है घुंगू लगे हुए हैं और चलती तो है तो बचती है वो तो उनकी भी ध्वनि हो रही है और तुलसीदास जी को तीन आभूषण प्रिय है और वो बार बार जहां आता है वहां बोलते रहते हैं एक तो कमर में बांधी कर हाथ में पहना हुआ कंगन और पैर में पहनी हुई पाजिश ये तीन चीजें और तो कानों में कौन सा कुंडल पहने हैं माथे में क्या लगा है उधर उतर उनका ध्यान नहीं जाता जितना धना को ये तीन दिखाई देते हैं मंजीर के माने कमर में पहना हुआ जो है उनका जो है वो होकर जो कर्धनी जैसे कहलाती है उसको मंजीर बोलते हैं और वो मंजीर कर्धनी जिसमें की घुमरूब लगे हो है छोटे छोटे जब चले तो वो बचे तो मंजीर और नूपुर मैंने पैरों में पहने नूपुर को मैंने बिछिया नहीं है वैसे नूपुर मैंने बिछिया भी है पैर का आभूषण वो भी है लेकिन सीता जी तो अभी बिछिया उनको पहनाई नहीं गए इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं है और शायद तुलसीदास जी के समय में जानते होंगे तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति में बिछिया पहनने के रिवाज भी न रहा हो कुछ लोगों का कहना कि जब मुसलमान लोग भारत वर्ष में आए तब बिछिया पहनने के रिवाज प्रारंभ हुआ जब देखा कि मुसलमानी स्त्रियां जो है वो हो पहनती हैं तब हिन्दुओं ने भी कहा कि हम क्यों बिना पहने रह जाए इसलिए बिछिया के रिवाज तभी से चालू हो उसके पहले यहां पर बिछिया का रिवाज नहीं था और, और सब जब उनके सौभाग्य थी स्त्रियों के जो चिन्ह थे और और थे अनेक प्रकार के लेकिन इस विषय का चिन्ह वो जो है मुसलमानों के साथ में आया अब शोधकारी कार्य है लोगों का आप सबका पुरानी बातें हो गई तो कह नहीं सकते लेकिन तुलसीदास जी जो है ये है जब नूपुर शब्द का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं जब सीताजी पुष्प वाटिका में पहुंची तब नूपुर पहने हुए थी तो इसे क्या सिद्ध होता कि मैंने नूपुर का संबंध विवाह नहीं है कोई वो इस पर और ऊपर कोई ऐसा आभूषण भी है जो शायद उंगलियों में नहीं पहना जाता होगा और ऊपर पहना जाता होगा चारो तरफ पहना करके इस प्रकार प्रकारते तो जिसमें घूमरू लगे होते होंगे कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने कहत लखन सन राम हृदय गुल वो वहां पर पुष्प वाटिका की पंक्ति है वहां पर भी कंकन किंकिन नूपुर ये तीन है कंकन हाथ का किण कमर कहा जैसे यहां मंजिर कहा और नूपुर ये पैर का आभूषण ये तीन के आभूषण वहां भी वही तीन आभूषण यहाँ भी है कलित कंकन कंकन भी यहाँ विद्यमान है तो वो तीनों ये तीनों आभूषणों में वो घुंग लगे होते हैं और तो आभूषण होते हैं वो केवल देखने पर ही सुंदर लगते हैं लेकिन ये तीनों जो है वो सुन करके भी अपनी प्रियता और सुंदरता अपनी व्यक्त करते हैं इसलिए तुलसीदास तो जी उसको बोलते हैं मंजीर नूपुर कलित कंकन और ताल गति बरफबाज वो स्त्रियां जब चलती है तो ताल सही चलती।, चलती है जैसे नर्तकी ताल से पैर रखे इसी प्रकार से ये सब चलती हैं तो इनका चलना साधारण चलना नहीं है जैसे कि नृत्य हो रहा हो ऐसे प्रकार से ये चलती हैं पैर रखती हैं तो उनकी सबकी धुनिया आवाज एक साथ सबकी होती है जैसे मान लो बहुत सी स्त्रियां एक साथ कभी कभी दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस पाँच एक साथ नाचे तो नाचने में सबके पैर एक साथ पड़े तो सबका झम्म से एक बार आवाज होगी हाँ इस प्रकार से सब चलती है तो ताल के साथ में इनकी सबकी सुरखी होती है तो ऐसे तुलसीदास को दिखाई दिया कि ये यह के सब सीता जी को लेकर जा रही है सोहती बनता सहेज सुहावन सी अब उनके बीच में सीताजी जो है वो जितनी स्त्रियां तो सब सुंदर हैं, लेकिन उनके बीच में सीताजी जो सुँदर है वो सहज सुहावन सुंदर हैं और सहज सुंदर है ऐसा लगता है की और स्त्रियां भी सुंदर है लेकिन उनके श्रृंगार के कारण से सुंदर लग रहे हैं सोलह श्रृंगार किए इसलिए सुंदर लग रहे हैं सीता जी का भी श्रृंगार है लेकिन न सीता जी का श्रृंगार हो तो भी सीता जी सहज सुंदर है सहज सुंदर सीता जी क्यों है अब आप स्वयं समझ लो कि वो जब वो वह परमात्मा स्वरूप ही है परात्म तत्व है तो फिर सुंदरता क्यों नहीं होगी वो तो सुंदरता का स्वरूप सहज सुंदर रूप धारण किए हुए और फिर छवि ललना जन मध्य जनो सुषमातीय कमिनी ऐसा लगता है कि जितनी आसपास जितनी स्त्रियां उनके साथ में है वो तो छवि है छवियों की तो ललनाएं है जितनी आसपास जो है वो छवीया वो तो सुन्दरता है छवि है और उनके बीच में सीता जी क्या है सुषमा आती है, है सीता जी सुषमा है उसमें मान छवि के मध्य में जैसे सुषमा सुषमा मान सुंदरता बहु कमी सुंदरता उसका जो वो सब स्त्री उनकी छवि ऐसा लगता है जैसे सुंदरता जैसे कोई वस्तु हो और फिर उसके आसपास जितनी भी उसकी किरणें निकले वो सब उसकी छवि है अनेक प्रकार की छवि मिलकर के समग्र रूप से सुंदरता बनती है तो ऐसा लगता है कि सबका सब, सब छवि चारों तरफ से घेरे हुए है बीच में एक सुंदरता है ऐसे करके सीता जी जो है उसके सब सबके बीच में जा रही हैं अब यहाँ तुलसीदास जी देखो वर्णन श्रृंगार का भी वर्णन करते हैं विवाह का भी वर्णन करते हैं लेकिन तुलसीदास जी का श्रृंगार विवाह वैसा नहीं जैसे अन्य कवियों ने जगह जगह किए हैं मैंने दूसरे काव्यों में को भी इसकी कथाओं को तो छोड़ो अन्य स्थानों पर जहां कहीं कवियों ने लौकिक कवियों ने जहां जहां इस प्रकार के वर्णन किए हैं उनके उस वर्णन में वो तुलसीदास जी के वर्णन में अंतर है तुलसीदास जी का ही सारा वर्णन श्रृंगार सब सात्विक श्रृंगार है इसमें रजोगुण की गंध नहीं है इसमें इसमें भौतिकता की गंध नहीं है सबके एक प्रति इन सबके प्रति इनका सबका वर्णन सुन करके पूज्य भाव अपने मन में उत्पन्न होता है अन्यथा भाव नहीं आता है ये इससे देखने को मिलता तुलसीदास जी उसका वर्णन भी करते रहते हैं आगे का देखिए थोड़ा सा भरणी न जायी लघुमति बहुत मनोहर ताई आवत दीखे बरा तीता रूप सब भांति पुनीता सब ही मन ही मन किए प्रणाम दे कि नाम भय पूरन, पूरन कामा हर से दशरथ सुतन समेता।, समेता कहिन जायुरे आनंद जेता सुर प्रणाम कर पर सही मुनि अशीष धुनि मंगल मूला गान निशान कुलाहि भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी यही विदेशी आई प्रमोदित शांतिपण पढ़े तही अवसर कर विधि ब्यारू दो गुरु सबकी नचारू आचारु करे गुरु गौर गणपति मुदिति प्राव सुर प्रगट पूजा सुख पावी मधुकर्क मंगल द्रव्य जो जे समय मुनि मन मऊ चाहे हरे कनक कोह पर कलश सो तब लिय परचार करें कुल रीत प्रीति समेत रवि कह दे सब सादर गिओ यही भाति देव पुजाय सीतई सुबद्र सिंहासन दिओ श्री राम अवलोकनि परस पर प्रेम का हुन लखि पर मन बुद्धि पर पानीय गोचर प्रगट कवि कैसे करे ओम समय तनु धर यान लो सुख आहूत लें प्रदेश धर वेद कही विवाह दे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भाई सब संतन की जय अब ये तुष्टी रात ये समय सीताजी के सुंदरता का प्रणन कर दी जो सीता जी वहाँ पर पहुंची मंडप के पास तब और लोगों ने भी सीताजी को देखा इसलिए उनके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है सीताजी कैसी उन सबको दिखाई देती हैं उसका वर्णन तो सीता जी करते हैं बताते हैं से सुंदरता वर्ण न जाय सीताजी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अलौकिक सुंदरता है उसकी सुंदरता में भौतिक सुंदरता नहीं है ऐसा नहीं भौतिक सुंदरता में भी बहुत बड़ी सुंदरता है इसलिए वर्ण नहीं करती बनती भौतिक हो वो तो किसी न किसी प्रकार वर्णन की जा सकती है लेकिन अलौकिक सुंदरता का वर्णन करना जो है वाणी के बाहर हो जाता है इसलिए नहीं करते बनता लघुमत बहुत मनोहरताई और तुलसी कहते हमारी बुद्धि कहां थोड़ी और सुंदरता भगवान उनकी सीता जी की है मनोहरता सीताजी की जो है वो बहुत अधिक है अब जब जितनी मनोहरता ऐसी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो तब उसका वर्णन कर पावे इसलिए तुलसी जाते हमारी बुद्धि इतनी नहीं है जो उसका सबका वर्णन कर सके आवत दीख बारात में सीता अब जब सीताजी वहां मंडल के पास पहुंचे तो जितने बाराती लोग बैठे हुए थे महाराज दशरथ समेत और जितने भी वहां आए हुए थे उन सब ने सीता जी को आते देखा तो रूप सब भांति पुनीता तो वही बात तो सीता के भी वर्णन कर रहे थे वही सबने देखा कि सीता जी बहुत सुंदर हैं रूपरास माने सौंदर्य के भंडार है सब प्रकार से सुंदर है और सब भांति पुनीता और पवित्र भी है सुन्दरता भी इसके मैंने दो प्रकार एक सुंदरता ऐसी हो सकती जो अपवित्र हो सकती है एक सुन्दरता ऐसी हो सकती जो पवित्र हो सकती है अब स्त्रियों में भी सुंदरता जो कुमार के गाम स्त्री हो चांदी स्तरी सुंदर हो तो वो अपवित्र हो गई तो उनकी सुंदरता कलंकित हो गई फिर तो उसमें सुंदरता न सुंदरता रही नहीं नष्ट हो गई वही सुंदरता, चाहे उतनी व्यक्ति स्त्री सु... सुंदर न हो लेकिन सन्मार्ग गामनी हो तो उसकी वही सुंदरता बढ़ जाती है उसमें तेज आ जाता है बाकी सनमार्ग पर चलने में व्यक्ति में जो एक प्रकार का आत्मबल मनोबल तेज विश्वास अपने अंदर होता है वो आंखों में दृष्टि में चमक उत्पन्न करता है और वो सौंदर्य प्रधान सुंदरता वही उसी के कारण होती है और जहां गलत रास्ते पर व्यक्ति चला तहां उसके उसके जो वो हो इस प्रकार का वो आंतरिक बल उसका नष्ट हो गया उसका तेज क्षीण हो जाता है और उसके बाद में खालकर जैसे चाहे बनावट होते जी बनावट हो लेकिन उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है तो इसलिए ये भी सुंदरता में ध्यान रखने की बात है मनो को ये भी बता देते हैं कि सुंदरता भी पवित्र सुंदरता हो तब है इसलिए कहते हैं सब ही मन ही मन की प्रणाम फिर उन्होंने सब लोगों ने सीता जी को प्रणाम किया अब तुलसीदास जी क्यों बोलते सबका प्रणाम किया और तुलसीदास जी ने प्रणाम करते देखा तो है नहीं हाथ तो जोड़े नहीं किसी ने सीता जी को मन मन की प्रणामा अब मन में कौन जाने की क्या कोई कर रहा है लेकिन तुलसीदास जी को सबका मन दिखाई दे गया और दिखाई इसलिए दे गया कि जैसे सब लोगों ने प्रणाम किया तैसे तो हम लोग जब ये कथा को सुने तो सीता जी की सुंदरता का वर्णन सुने तो हमको भी प्रणाम कर लेना चाहिए पूज्य भाव में रखना चाहिए और फिर उनका जो विवाह की चलता कार्यक्रम होता है उसी पूज्य भाव रखते हुए विवाह के कार्यक्रम में देखते रहना चाहिए सम्मिलित रहना चाहिए तो सब ही, ही मन किए प्रणाम और दे कि राम कामा और वो सब लोग जो भराती लोग आए थे उन्होंने फिर सीता जी को देखने के बाद एक दिन भगवान राम पर भी डाले राम को भी देखा और फिर ये देखा की जैसी जी सुंदर हैं, वैसे ही भगवान राम सुंदर हैं। और भगवान सुंदर भगवान श्री राम जी को जैसे ही बधू मिलनी चाहिए थी वैसे ही सीता जी हैं। इसलिए जो है ये सब के सब अयोध्या वासी का पूर्ण काम हो गए पूर्ण काम मानी इनकी कामना पहले से अयोध्या जब थे तभी से इनकी कामना चली आ अयोध्या वासियों को की भगवान राम तो अलौकिक है दिव्य है इनकी सुंदरता का को तो कोई ठिकाना नहीं अब इनका विवाह हो तो इनके भी बदू भी जो वो ऐसी ही सुंदर इनको प्राप्त होनी चाहिए ये हर अयोध्यावासी चाहता है जितने बराती आए वो भी सब यही चाहते और आपको मालूम है कि जनकपुरवादी लोग थे वो भी यही चाहते वो तो कथा तुलसीदास ने कही कही है जनकपुर में जब से भगवान श्री राम जी घूमने लगे तब वो कहने लगे सब जनकपुरवासी स्त्रियां बोलने लगी कि बस सीताजी बस इन्हीं के योग्य हैं इनका सीता जी का विवाह हो तो बिल्कुल ठीक और तमाम राजा आये तो सब बेकार तो मैंने उनकी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो रही तो पूर्ण काम हो गए कि मैंने पूर्ण काम को मैंने संतुष्ट हो रहे तो जो हम चाहते थे वही हो रहा है और कोई कोई तो अर्थ पैसे भी लगा देते हैं कैसा देख राम भगवान राम ने भी सीता को जी देखा और जब सीता जी भी देखा तो भाई पूर्ण कामा भगवान पूर्ण काम हो गए माने पहले पूर्ण काम फैले ये अर्थ अगर तब लग सकता है जब भगवान राम भी कभी पूर्ण काम हो कभी न हो तब तो अर्थ तो तो जाएगा लेकिन जब भगवान राम सदा ही पूर्ण काम है परमात्मा के माने जो उसमें कामना का कोई प्रवेश ही नहीं है कामना के लिए कोई स्थान ही नहीं है ऐसे निष्काम भगवान राम है तो उनको पूर्ण काम होने का क्या कर भले ही कहो कि भगवान राम तो पैर ही पूर्ण काम थे और सीता जी को पा करके पूर्ण कामता भी पूर्ण काम हो गई अब भाई ऐसे तुशीधा जी कह रहे हो तो बात अन्यथा जो इस प्रकार का अर्थ नहीं है ये हुए कि अयोध्यावासी इसमें थे और जितने भारतीय लोग थे उन सब ने भगवान राम को भी देखा सीता जी को देखा और वे पूर्ण तो हर से दशरथ तो सुतन स्वतंत्र समेता और महाराज दशरथ जो है वो भी प्रसन्न हो गए सीता जी को और भगवान राम को देख करके और सुतन समेता के उनके जितने भी और थे वो पुत्र लक्ष्मण इत्यादि महा उपस्थित थे उन्होंने भी देखा वो सब प्रसन्न हो गए और कहीं न जाए उन्हें आनंद जीता जितना उनके हृदय में आनंद हुआ उन सबके वो कैसे नहीं बनता सब बहुत प्रसन्न हो गए देखकर तो स्वर प्रणाम कर बर सही और फिर देवता लोग उसी समय जब सीता जी मंडप के पास पहुंची देवताओं ने फूल बरसाए देवता भी प्रसन्न हो गए समय जहाँ जहाँ इस प्रकार होता जाता देवता प्रसन्न होते जाते हैं और मुनि आशीष धुनि मंगल मूला और मुनि आशीष ध्वनि और मुनि लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और जो मंगल की मूल है इस प्रकार से मंगल गान होते, होते रह जाते हैं वेद पाठ होते जाते हैं आशीर्वाद देते जाते हैं गान निशान भारी अब एक तो गाना चल रहा है संगीत चल रहा स्त्रियाँ जो आई है वो संगीत उनका सब चल रहा और फिर ये जितने विक्र लोग वहाँ, वो वैदिक पाठ भी उनका बोल रहे हैं तो उसका भी कोलाहल है और फिर निशान के माने बाजे बज रहे हैं होली इत्यादि बज रहे हैं आकाश में देवता लोग बजा रहे हैं बार दरवाजे पर भी बाजे बज रहे हैं तो ये सब बाजे बज रहे हैं तो बड़ा कोलाहल सब जगह है और प्रेम प्रमोद मगन नर नारी सब प्रेम प्रमोद सब जितने भी हैं प्रेम और प्रमोद से मगन है सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ प्रेम भाव जागृत हुआ सबको प्रिय लग रहा है भगवान नाम भी प्रिय लग रहे हैं सीता जी प्रिय लग रहे हैं ये सब जो विवाह हो रहा है ये भी सब बड़ा अच्छा लग रहा है प्रिय लग रहा है तो सबको प्रिय लग रहा है तो प्रमोद भी है माने सबको सुख हो रहा है उसमें और सब उसी सुख में मगने सब स्त्री पुरुष सबको बात हो गई यही बुष्डपी इस प्रकार ये सीताजी मंडप तक मंडप तक सीता जी के पहुंचने तक की कथा है। बीच की जब तक सीता सीताजी आमे आमे निकल कर के भीतर से और सबने देखा तो उनके सबके भावों का वर्णन कर दिया तब तक सीता जी जो आ गयी मंडप के नीचे उपक्रम और उपसंहार भी चलता रहता है वहाँ से सीता जी को तैयार किया गया उनको लेकर के सखिया चली वो उपक्रम था सीताजी मंडप के नीचे पहुँच गयी उनका उपसंगार नहीं तो वहाँ से सीताजी को लेकर के सखिया चली और ये तो वर्णन हो और मंडप के नीचे पहुँची ये न बोला जाए तो पाठक सोचते रहे की आखिर सीताजी चली आख्या चली रही है क्या अभी चली रही है क्या अभी चली रही है ये सोचे तो सो बताए भाई नहीं चल रहे हैं अब मंडल के नीचे पहुंच गए हैं यही विधि मंडी आई और प्रमुदित शांति पढ़ाई मुंडलाई अब सब प्रसन्न होकर के शांति पाठ पढ़ रहे मुन लोग विप्र लोग शांति पाठ उच्चारण कर रहे हैं वो चल रहा है और ते अवसर कर विधि व्यवहार बस उसके बाद जब सीताजी वहां पहुंच गए अब क्या शुरू हो गया विधि व्यवहार शुरू हो गया मैंने देवताओं का पूजन शुरू करा दिया उस समय सीता जी जैसे पहुंची तो सीता जी को पहले देवताओं का पूजन कराया गया फिर आसन दिया गया इसलिए कहते हैं ते ही अवसर कर विधि व्यवहारू विधि के माने वैदिक विधि से और व्यवहारूक तो मैंने लोक व्यवहार जो है वो भी इस प्रकार से करा करके जितना आचार कराना था सब दो कुलगुरु सब तीन दो कुलगुर मैंने वशिष्ठ जी ने और सतानंद जी ने दोनों पूजन इत्यादि देवताओं का करा दिया और उसके बाद में उनको बैठा आचार कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा में ही सब विप्रों ने उनको पूजा कराई आचार कराया क्या गुरु गौर गणपति देवताओं गुरु की पूजा गौरी की पूजा गणपति की पूजा संकट इनके गणेश जी की पूजा इन सबकी पूजा कराने के बाद उनको सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के पूजा कराया अब देखो ये सबके सब विप्र सब लोग पूजा करा रहे हैं तो ये भी प्रसन्न में कोई ऐसा सबको तो सीधा से मुदित सबको कहते चले जाएंगे सबको सबको बताते चले जाएंगे तो इनको भी सबको बता दिया ये सब भित्र लोग भी सब प्रमोदित होकर सब कार्य करा रहे हैं सुर प्रकट पूजा नहीं अब वहां जब देवताओं की पूजा हुई तो देवता पूज, पूजा कैसे देते हैं वैसे तो दे, पूजा देवताओं को कर दिया देव देवता दिखाई तो देते नहीं उनके नाम से पूजा कर दी जाती है लेकिन यहाँ अब ये क्या करते हैं क्योंकि भगवान राम जो देवताओं के भी देवता है वो विद्यमान है सीताजी जो है वो देवियों की भी देवी है वो यहाँ विद्यमान है इसलिए जब वो ये देवताओं की पूजा करते हैं सीताजी तो वो सबके सिर्फ देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर तो उसको गर्ण करते हैं स्वर प्रगट पूजा ले ही और दे ही अतिश और आशीर्वाद भी देते हैं अति सुख पावही और खुब प्रसन्न होते हैं देवता भी प्रसन्न है अति सुख पाव ही आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न हैं पूजा लेते हुए प्रसन्न होते हैं मैंने देवता से बराबर प्रसन्न नहीं है तो मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जो समय मुनि मन मोह चाहे जब पूजा होती है तो मधुपर्क इत्यादि मांगलिक द्रव्यों की आवश्यकता होती है पूजन करने के लिए तो वो सब वहाँ परिचारक खड़े हुए हैं सेवक वो सब पात्रों में लिए हुए पूजा की सामग्री खड़े जब जो सामग्री मांगो तुरंत वो उसी हाथ में लिए ये मधुपर्ग क्या है ये भी पूजा की सामग्री सबसे पहले एक जगत पड़ती है देवी देवताओं का स्नान कराने के लिए जब पूजन होगा तो पहले उनको स्नान कराओ फिर उनको स्नान करो शरीर पूछो फिर उनको जो है वो तिरक लगाओ माला पहनाओ अक्षत दे सब उनके पूजन क्रम क्रम से उतारा तो इस प्रकार से मधुपर्ग जो है पूजन की प्रथम सामग्री इसमें मधुपरक में दही घी शहद, अधिकांश भाग उसमें दही का होता है थोड़ा सा उसमें जो हो, है वह घी होता है थोड़ा सा उसमें शहद होता है इन सब तीनों को मिलाने पर जो तैयार हुआ वो मधुपरक है उससे देवताओं का स्नान कराते हैं वैसे अलग अलग भी स्नान कराते हैं दही से पहले स्नान करा दिया फिर घी से स्नान करा दिया शहद से स्नान करा दिया इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में फिर गंगा से स्नान करा दिया तो सबको शुद्ध कर दिया चिपे तो सबको साफ करके जो को स्नान करा दिया तो ये सबका स्नान कर विधि जो इस प्रकार की वो वैदिक विधि चली आ रही है फिर लोक रीत से उनको उसके बाद में जो है उसने गंगा जल से स्नान करा दिया लौकिक रीत भी उसके साथ में हो गई इस प्रकार से पूजन होता जाता है क्रम आगे बढ़ता जाता मधुपर्क मंगल द्रव्य मंगल द्रव्य के माने कौन थे मान अक्षत अच्छा हैं माला है और उनको जो है उनकी पूजा करने के लिए देवताओं को जो सामग्री चाहिए पुष्पादि वो सब दिए देवता खड़े रहते हैं वो परिचारक खड़े रहते हैं जिससे जिस समय जो मांगो मुनि लोग जो मांगते हैं वही सबका दे देते हैं भरे कनक कोपर कलश वो सब सामग्री उनकी स्वर्ण के कोपर और कलश में भरी हुई है कलश कलश घड़ा और कोपरवन तो कुछ सामग्री ऐसी जैसे पुष्प इत्यादि माला इत्यादि थाल में रखे हुए और मधुपर्क थाल में थोड़ी रखा जाए मधुपर्क तरल पदार्थ ऐसे कलश में रखा हुआ है तब तो जो सामग्री जिस प्रकार के सब भरे हुए हुए हैं लेकिन सब सोने के भरे कनक को पर कल सो तबी परिचारक रहे हैं। वो परिचारक उनको पर तो कुल तो रीत प्रीत समेत रवि कही दे सब सादर कि वहाँ सूर्य भगवान भी विद्यमान है वो भी वहाँ बिप्रम का व्य धारण किए हुए और ये सब जितने भी जो वंश है ये सूर्य वंश है आप सूर्य वंश की प्रथा को कौन बता रहे जब सूर्य भगवान स्वयं विद्यमान है तो बताए हमारे वंश की परंपरा है इस प्रकार से यहाँ करो यहाँ ऐसे पूजन होगा तो सूर्य भगवान उनको जो है इनकी तरफ से भगवान राम की तरफ से जिस प्रकार के जो पूजन बताते जाते हैं दस्य जीव ऐसा कराते जाते हैं तो कुल रीति प्रीत समेत रवि कई देव रवि कई देव प्रीत समेत मैंने बड़े प्रेम के साथ में सूर्य भगवान वो कुल की रीत बताते जाते हैं और सब सादर किए और सब लोग उसी प्रकार से आदरपूर्वक करते भी हैं शायद समझते हो कि जब सूर्य वंश के सूर्य स्वयं ही रीत बता रहे हैं तो ऐसा तो करना ही चाहिए तो प्रेम पूर्वक वैसे करते जाते हैं ए भांत देव पूजाय सी कहीं इस प्रकार से सीता जी के द्वारा समस्त देवताओं की पूजा की गई और सुबह सिंहासन दियो उसके बाद सीता जी को बहुत सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए कह दिया गया तो उनके ऊपर सीता जी को बैठा दिया गया सी राम अवलोकनि परस्पर और प्रेम काहू न लख परे अब बताते हैं कि जब वहां पर बैठे तब तो सीता भगवान राम को देखा भगवान राम ने सीता जी को देखा लेकिन देखने के बाद उनके दोनों के हृदय में आपस में जो परस्पर प्रेम हुआ वो काहू न लग पड़े वो कोई नहीं समझ सकता भगवान राम के हृदय में जो बात आवे और वो जो ज्ञान उनके हो वो तो सबके मन की अन्य लोगों के मन की जान जाएंगे। लेकिन अन्य लोग ये नहीं जान पाते कि भगवान राम के मन में क्या बात है ये क्रम है इस प्रकार जैसे ये शरीर के स्तर की जो बात है वो इंद्रियों से मन बुद्धि ऐसी ज्ञात हो जाएगी सभी प्रकार का लेकिन शरीर थोड़ी समझ सकता है कि ज्ञान इंद्रिया क्या समझ रही हैं मन क्या समझ रहा है बुद्धि क्या समझ रही है ऐसे मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिया जो को समझ रही हैं वो उतनी समझ रहे हैं जितनी उनकी सामर्थ है उनको ये थोड़े बारे में इनका तो साक्षी क्या समझ रहा है इनका आत्मा क्या समझ रहा है ये क्रम इसी प्रकार से ऐसे करके ये कहते हैं कि भगवान राम के मन में कैसा भगवान राम को सीता के मन में किस प्रकार का प्रेम है ये भलकवान बता दे कौन कह सकता है वो तो अलौकिक है मैंने इससे एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि भगवान राम और सीता में प्रेम है लेकिन लौकिक प्रेम की तरह से नहीं है ये नारद जी का जो नारद भक्त सूत्र है उसमें नारद जी ने इसको बहुत साफ किया है और उनके सूत्र तो है इस बात को बताने के लिए कि लौकिक प्रेम जो है ये है उनमें और परमात्मा का जो प्रेम है उसमें है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है दोनों में कोई कहने के लिए प्रेम प्रेम दोनों बोले जाते हैं लेकिन कोई सामने नहीं है दोनों में दोनों एक प्रकार लक्षण दोनों के एक दूसरे के विरोधी हैं तो वो जो है वो परमात्मा का जो प्रेम है इस प्रकार का है अब आप स्वयं देखो कि परमात्मा अगर एक इस प्रकार का तत्व है जैसे जल तत्व हो और जैसे तरंगे हैं इस प्रकार से उसके स्थान पर मानो प्रकृति है माया हो सीता जी उसके स्थान पर हो तो जैसे जल का और तरंग का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है कोई लोग प्रेम है जल का और तरंग का प्रेम आप चाहो की हम तरंग को जल से छोड़ा दें चलो तरंगों को हटाओ जल को ये पड़ा रहे ना तरंगों को अलग कर दो जल को अलग कर दो तो हो सकते है हो सकते। जब दोनों अलग नहीं हो सकते तो इसके मैंने आपस में दोनों में प्रेम है अब वो कैसा प्रेम है अब ये तो एक उदाहरण है इसी प्रकार से मान परमात्मा और जगत संपूर्ण जगत जितनी भी सृष्टि है वो सब परमात्मा और समस्या का संबंध ऐसे ही है ये दोनों अलग अलग नहीं कहने में दो हैं। लगता है दो है लेकिन है एक ही एकत्व का वर्णन करने के लिए कहते हैं कि दोनों में प्रेम है दो कहने मात्र के लिए इसलिए कहते कि राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लक पर है और मन बुद्धि पर वाणी अगोचर प्रकट करते ये सब जो जो है ये है मन वाणी के अगोचर है माने ये तो अगर ये कह दिया मन वाणी के अगोचर है तो ये क्या है ये तो परमार्थ है। ये तो उपनिषद की बात हो गई जब निषद्रह्म का अनुरूपण करते हैं आत्मा का अनुरूपण करते हैं ये तो वाचा अप्राप्त मनसासा, तो ये तो सब बातें परमात्मा की हैं आत्मा की है कोई जगत की तो बात नहीं है तो इसके माने ये पारमार्थिक स्मरण रखे परमात्मा जो सर्वत्र व्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा है जो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है निर्विकार है अलौकिक है दिव्य है वही परमात्मा राम है और जो समस्त सृष्टि रचिता सृष्टि है प्रकृति है या माया को जिसका सबका विस्तार है जो कृषि परमात्मा की शक्ति से कार्य करने वाली है और जगत का अलग सुंदर रूप जगत की रचना कर देती है वो सब भी परमात्मा का ही एक रूप है उससे कोई भिन्न नहीं है तो होम समय तनुधर अनल अब उसके बाद होम होने लगा अब जब ये अगली प्याज जला करके बसिष जी ने पैरी रखी थी अब पूजन सामग्री सब बना कर रखा था अब उसके बाद बसिष जी हवन करने लगे होम तनुरे धर अनल धरी अनल अत सुख आहूत अनंत मैंने अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने जो आहुतियाँ दी वश्वी ने वो उन्होंने देव अग्नि अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर के स्वीकार किया सब देवता अपनी अपनी पूजा प्रकट होकर के लेते हैं अग्निदेव ने भी अग्नि की ज्वाला में से प्रकट होकर हो के वो आहुतियों को स्वीकार किया और प्रवेश धर वेद सब और कहीं विवाह विधि दे और वो वेद भी वहाँ विप्रवेश धारण के विद्यमान वैदिक रीतिया कैसे चल रही है कहते वेद स्वयं महा विद्यमान है विप्रवरूप धारण किए हुए वो विप्र स्वयं बता देते हैं कि देखो वैदिक रीति है इस प्रकार से कुल रीत कौन बताता है सूर्य भगवान वो वहाँ विद्यमान है वो अपने कुल की रीत बताते हैं वैदिक रीत कौन बताता है वेद स्वयं अपनी वेद की बता रहे हैं इस प्रकार से जो कार्यक्रम चल रहा है अब पूजन हवन हो रहा है और पूजन हो होता है उसके बाद विवाद होता है